अध्यात्मोपनिषद है यह उपनिषद शुक्ल जजुर्वेद से संबद्ध है इसमें अपने नाम के अनुरूप आत्म तत्व के साक्षात्कार का विषय प्रतिपादित है अज अजन्मा रूप में यह सभी चराचर घटकों में संव्याप्त है किंतु वे प्राणी इसे नहीं जानते यह समझाते हुए सोहम एवं तत्त्वमसि आदि सूत्रों के आधार पर शरीर और विकारों से ऊपर उठ आत्मा साधना में रत्त रहने का निर्देशन किया गया है स्वप्न सुसुप्ति आदि स्थितियों से ऊपर उठते हुए निर्विकल्प समाधि अवस्था में परमात्म तत्व से एक रस होने की बात कही गई है इस समाधि अवस्था को धर्म मेघ कहकर उसी में सभी वृत्तियों को लीन करके मुक्ति अवस्था पाने का सुझाव दिया गया है जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन करते हुए उस स्थिति में प्रारब्ध कर्म के भी हो जाने की बात समझाई गई है लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त अवस्था पाने के पूर्व किए गए कर्मों का प्रारब्ध फल अवश्य भोगना पड़ता है इंद्रिय वृत्तियों की तरह प्रारब्ध कर्म भी केवल देहाभिमानियों को ही बांधते हैं गुरु अनु अनुशासन का अनुगमन करके शिष्य को ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर उसका क्या प्रतिफल प्राप्त होता है इसका वर्णन करते हुए इस औपनिषदी ज्ञान के हस्तांतरण की परंपरा बताई गई है शांति पाठ ओम पूर्णवध पूर्ण विधम पूर्णात्दत्ते पूर्णश पूर्ण महाद्व पूर्ण विहिवशिष्य ओम शांति शांति शांति हरी ओम ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है आधिदैविक आधि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो अंत शरीर निहतो गुहायामे एक नित्यमस्य पृथ्वी शरीर पृथ्वी पृथिवीम्तरे संचरण यम पृथ्वी न वेद अश्याप शीर जोपोरे संचरण यो न विदु यसे तेज शरीर तेजोतरे संचर यम तेजो न वेद यस्य ये वायुशीरम जो वायुम्तरे सचरण्यम वायुर्न वेद यस शरीर ज आकाशम्तरे सचरण्यम आकाशो न वेद यस मन शरीर जो मनोतरे सचरण्यम मनो न वेद युद्धिशरी जो बुद्धि बुद्धिम्तरे सचरण्यम बुद्धिर्न वेद जो यसंकार शरीरम जोहकारमतरे संचर यमकारो न वेद यरीम संचरण यम चिंत नवेद यरी रो व्यक्तरे संचरण यम व्यक्त नवेद यस्माक्षर शरीरम जोक्षरम्तरे यम जमक्षर नवेद य मृत्यु शरीरम जो मृत्युम्तरे सचरण यम मृत्यु न वेद सर्वूतापाप्मा नारायण अहम ममे यो भाव देहात्मी अभ्यासों नेरस्तभ्यो विदुषा ब्रह्म निष्ठाया शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक अद्वितीय अज अज्व कभी जन्म ना लेने वाला नित्य शाश्वत निवास करता है पृथ्वी इसका शरीर है यह पृथ्वी के अंदर रहता है किंतु पृथ्वी इस अज को नहीं जानती जल जिसका शरीर है जो जल में निवास करता है पर जल को उसका ज्ञान नहीं है तेज जिसका शरीर है जो तेज के अंतर्गत संचरित होता है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 जिसका शरीर अहंकार है जो अहंकार में निवास करता है पर अहंकार जिसे जानता नहीं चित्त जिसका शरीर है जो चित्त में संचरित होता है पर चित्त जिसे जानता नहीं अव्यक्त जिसका शरीर है जो अव्यक्त में संचरित होता है पर अव्यक्त जिसे जानता नहीं अक्षर जिसका शरीर है जो अक्षर में संचरित होता है पर अक्षर जिसे जानता नहीं जिसका शरीर मृत्यु है जो मृत्यु में संचरित होता है पर मृत्यु जिसे जानती नहीं वही सर्वभूतों में स्थित उनका अंतरात्मा है यह निष्पाप है और वही एक दिव्य देवनारायण है शरीर और इंद्रियादि अनात्म विषय है इनके विषय में मैं और मेरा का भाव अध्यास अर्थात भ्रांति मात्र है इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस अध्यास अर्थात भ्रांति को दूर करे ज्ञावा स्व प्रत्यगात्मान बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिण सोहमित स्वांत्रात्मति अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यगात्मा समझे वह मैं ही हूँ इस सोहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्मबुद्धि का परित्याग कर दे लोकाुवर्तनम त्यक्ता त्यक्तानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त स्वाध्यापन करो लोकानुवर्तन अर्थात संसार का अनुसरण छोड़कर देहानुवर्तन भी त्याग देना चाहिए देहानुवर्तन के पश्चात शास्त्रानुवर्तन भी त्याग दे इसके बाद आत्मा अर्थात आत्मभ्रांति का भी परित्याग कर देना चाहिए मनुष्य प्रारंभ में लोक देह शास्त्र आदि के माध्यम से सत्यानुगमन का प्रयास करता है जैसे जैसे-जैसे सत्य का स्वरूप समझ में आता रहता है वैसे वैसे स्थूल आधारों का सहारा लेने की आवश्यकता घटती जाती है इस तथ्य को न समझने वाले लोग मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं ऋषि का भाव मर्यादा त्याग नहीं स्थूल आधारों से ऊपर उठने का है स्वात्मन्नेव सदा श्रुत्या मनो नोगिना युक्त श्रुत्या स्वान्नुभूत्या ज्ञावा सर्वात्मन सदा अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहकर युक्तिश्रुति अर्थात श्रवण और स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्मास्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन संकीर्ण भाव विनष्ट होता है मन जब तक संकीर्णता से ग्रस्त रहता है तब तक मेरे तेरे के बचकाने भाव आते हैं व्यक्तिगत संकीर्णता से योगी का मन मुक्त हो जाता है वह समस्त मन का अंग बन जाता है निद्रा का या लोकवाता या शब्दाधेरात्मविस्मृत वचिन्नावसरम दत्वा चिंतियात्मात्मे निद्रा लोकवाता शब्दादि विषयों तथा आत्मविस्मृति का कभी अवसर न आने देकर आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए माता पित्रोर्मोद्भूतम मलमांसमयम वपहोम तपा चंडाल बदरम ब्रह्मे भूयकृति भव माता और पिता के मल अर्थात मैल से उत्पन्न हुए इस शरीर को जिसमें मल और मांस भरा है इसे चांडाल के समार दूर करके अर्थात काया के साथ के बोध का त्याग कर ब्रह्म होकर कृता हो, हो। घटा घटाकाशम महाकाश इवात्मा पर विलाप्याखंडे न तुष्टिव सदा मुने हे मुने महाकाश में घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन एक रूप करके अखंड भाव से सदैव शांत रहो स्व शा प्रकाशम अतिष्ठान स्वयंभूय सदात्मना ब्रह्मांडम अभी पिंडाण्डम त्यजतांडवत स्व्रकाशी स्वयंभु और अधिष्ठान अर्थात ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मांड और पिंडाण्ड का भी विष्टा पात्र के समान परित्याग अर्थात उसके साथ स्वानुभूति का त्याग कर देना चाहिए सद आनंदे देह रूढ़ा निवेश लिंगम सृज्य कवलोभव शरीर कर, कर, के ऊपर आरूढ अहम बुद्धि को सदानंद और चित्तस्वरूप आत्मा में लगाकर लिंग स्वज्ञान चिन्ह को छोड़कर सर्वदा केवल आत्मरूप हो जाओ यगदा भाथो दर्पणपुर यहां तद्रहित ज्ञावा कृतकृत्यो भवा न घ हे निष्पाप जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वच्छ दर्पण में विशाल पूर अर्थात नगर दिखाई देता है उसी प्रकार अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानकर यथार्थ हो जाए